तरेउपनिषत् के प्रथमाध्याय प्रथम, प्रथम मंत्र के व्याख्यानंदिरी टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं आत्मा इदमेकअ्रसीत नान्यतचनमीषत इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है एक शब्द ने सजातीय भेदा भाव बताया एवं शब्द ने स्वगत भेदा भाव बताया नान्यत किंचन मिशत तो यह वाक्य बताता है विजातीय भेदाभाव को और विजातीय का स्पष्ट स्पष्टीकरण करते हुए व्यतिरेक दृष्टांत भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया सांख्यों का प्रधान और वैशेषिकों के परमाणु जैसे सांख्यों का प्रधान महादादी कार्य के उत्पत्ति से पहले आत्मा से पृथक विद्यमान है जड़ है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व वाला है ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व वाली माया कहो अव्याकृत कहो प्रकृति कहो या अव्यक्त कहो वेदांत में जगत की कारण भूता अलग प्रकृति स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है अपितु वह जगत अधिष्ठान ब्रह्म की शक्ति रूपा है और वह शक्तिमान ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं रखती है ऐसा मिशत शब्द से सांख्यों का स्वतंत्र प्रधान और वैशेषिकों के स्वतंत्र परमाणुओं का अनुवाद करके निषेध किया गया कि अन्य किंच, मि, किंचत मिशत नाशित ऐसा इसलिए माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकार करने पर भी कोई विरोध उपस्थित अद्वैत का नहीं होगा क्योंकि विजातीय भेद तब आता है जब जिसमें विजातीय भेद बताना है उसी के तरह समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु स्वतंत्र हो इसकी सत्ता की निरपेक्ष सत्तावती तो विजातीय भेद की सिद्धि होती है वेदांत की प्रकृति को तो आत्मा के सत्ता की अपेक्षा है स्वयं की सिद्धि में इसलिए वो स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं मानी जाएगी ये चर्चा भाष्य में हुई टीका में टीकाकार जो स्वतंत्रम इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका है इसमें ये बता रहे हैं लंबी टीका है कि जैसे सांख्यों का प्रधान ब्रह्म की शक्तिभूत नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाला है और वैशेकों के परमाणु भी ब्रह्म के शक्तिरूप नहीं है अपितु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं ऐसे इन प्रधान तथा अणुओं का मिश्र शब्द से अनुवाद करके निराकरण किया गया है नान्य किंचन मिशत इस वाक्य सेटीका में लिखा है कि यथा प्रधानम सांख्या प्रधानमशक्भूत स्वतःसत्ता प्रधानमंत्री कानादान तथा, तथा आणव सही तथा तथाविधम आत्म व्यतिरिक्तम मिषद इतिन अनुद्य निषिध्य थे इसमें तथाविधम का अर्थ है सांख्यों के प्रधान के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाला और वैशेषिकों के परमाणुओं के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ मिश्र शब्द से अनुदित करके उसका निषेध किया जा रहा है नान्य किंचन मिशे और वेदांत की जो माया है वह तो तथा भूतंतु मायातु न तथा भूता इसलिए नोक्त दोष वेदांत की माया तथा भूत नहीं है का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है वैशिषिकों के परमाणुओं के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है इसलिए माया के रहते हुए विजातीय भेद की शंका नहीं की जा सकती विजातीय भेद होगा यह नहीं कहा जा सकता अब नान्यत किंचन मिषत इस मूल उपनिषद वाक्य की व्याख्या दीपिकाकार श्री शंकरानंद स्वामीजी महाराज ने भी की है दीपिका में। तो इस वाक्य की जो व्याख्या है वो बता रहे हैं उनके द्वारा की गई दीपिकायांतु धातूना अनेकर्थव मिशत धातो इति अर्थम उत्वा नान्यत किंचन आसीत इति तो ये कहते हैं जग हाँ। तो धातूना अनेकर्थवात्त तो ये एक महाभाष्यकार का कथन है महाभाष्यकार हैं पतंजलि जी व्याकरण की अष्टाध्यायी में आए हुए सूत्रों पर लिखा हुआ उनका भाष्य महाभाष्य कहलाता है। उनके वचन के अनुसार यहां जो मिशत ये क्रियापद हैं, इसी का अर्थ निकलेगा आशीतो और न का अन्वय होगा इस मिषद धातु का जो अर्थ किया आशीत इसके साथ तो अर्थ निकलेगा नाशीत इसलिए मिशत का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ ऐसा नहीं करेंगे किंतु ये अर्थ करेंगे कि दूसरा कोई पदार्थ नहीं था आत्मा से अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ नहीं था इति इति शाह ये बताया दीपिका दीपिका टीका में का अब इससे ये बताया जा रहा है कि आत्मा वा इदम एक अग्र आसित नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ क्या निकलेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं इस आगे के लंबे चौड़े टीका ग्रंथ में तो तद तदयम वाक्या इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मैव आत्म इति यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले त्रिविध भेद रहित आत्मा ही था यह अर्थ निकलेगा वेदांत सिद्धांत के अनुसार इस आत्मा वा इदम एक एव अग्रह आसित नान्यत किंचन मिशत का दीपिका का तो वो वहां पर हो गया मिशद शब्द का अर्थ नासित कह करके हुँ? अब ये आनंद गिरी जी अपने अनुसार बता रहे हैं मिश्र धातु है मिश्र धातु है और अड़ागम होना चाहिए था लंग लकार का रूप है ये तो आनंद गिरीजीकाकार ने मिशत को अन्यत का विशेषण बताया वो तो ठीक लेकिन दीपिकाकार ने क्या कहा उनके अनुसार दीपिकाकार के अनुसार मिशत ये अमिषत इस अर्थ में लंगलकार का रूप है ठीक और इसमें उसका अर्थ निकलेगा आसीत अड आगम कहा गया तो वेद में आगम शास्त्र विकल्प से होता है तो यह नहीं हुआ तो इसलिए आसीत ये अर्थ निकला उसका वो धातु है खाली अंतर यह हुआ कि मिश्रत को सुगंत मान करके तिगंत माना दीपिकाकार ने और अन्यत का अर्थ कर दिया आत्मा से अतिरिक्त अतिरिक्त का अर्थ यह निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला अन्य शब्द का विशेष का ही अर्थ यह निकलेगा और वो नासित तो आत्मा से अतिरिक्त तो स्वतंत्र अस्तित्व वाले कौन हैं? तो सांख्यों का प्रधान वैशेषिकों के परमाणु वे अपने उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के कारण के रूप में विद्यमान नहीं थे ये अर्थ तो दोनों का एक जैसा ही निकलेगा लेकिन मिशत को अन्य का विशेषण मान करके उसका अर्थ स्वतंत्र सत्ता वाला करना आनंद गिरी जी के अनुसार और भाष्यकार भगवान ने तो सीधे लिखा कि अनात्म पक्ष पाती स्वतंत्र प्रधानम यथा वहां मिश्रत पर कोई चर्चा ही स्वतंत्र सत्य ये जो प्रधान का विशेषण है स्वतंत्रम ये मिश्रत का अर्थ निकलेगा ये भाष्यकार भगवान ने नहीं कहा खाली दो व्याख्याकार, एक भाष्य के व्याख्याकार जो आप आनंद जी हैं, उन्होंने मूल में मिश्र शब्द का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व वाला ये कर दिया और मूल के व्याख्या दीपिका कार ने मिश्र का अर्थ कर दिया आशित तो फिर अन्य शब्द का ही अर्थ निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला ये दीपिकाकार के अनुसार स्वतंत्र अस्तित्व वाला दूसरा पदार्थ नहीं था ऋण के अनुसार अन्यत शब्द का अर्थ खाली आत्मातिरिक्त और मिश्रत को जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मातिरिक्त पदार्थ ये दोनों के उसमें मिश्र शब्द का अर्थ क्या माना जा इसमें विवाद है लेकिन भाष्य विरोध और मूल का विरोध दोनों में भी नहीं है इसलिए ये जो तात्पर्य अर्थ निकलेगा वो दोनों के अनुसार भी यही निकलेगा तो तद अयम वाक्यार्थ इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्म आसीत अयम वाक्यार्थ ये आत्मावास से लेकर के नान्यत किंचन शक का अर्थ निकलेगा इससे क्या सूचित हुआ कहते दो अर्थ सूचित हुए ये वाक्या से आत्मा वा इदम एक अग्र आसित नान्यत किंचन से दो अर्थ को सूचित किया गया वे दो अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि अनेना आत्मनो आत्मनोद्वितीय जगतः तथा विध तया मृषात्व सूचितम् ये सूत्र वाक्य है सूत्र होता है अर्थ विशेष का सूचक तो आत्मा व इधम एक एव एवं अग्रासितान्यत किंचन मिशत इस सूत्र वाक्य के द्वारा एक आत्मा के अद्वितीय रूप अर्थ को बताया गया सूचित किया गया और दूसरा जगत के मृषात्व को बताया गया जगत मृषात्व सूचितम जगत यदि सत्य होगा तो आत्मा का अद्वितीयत्व तो सिद्ध ही नहीं होगा फिर विजातीय भेद रहेगा ना तो चाहे मिश्र शब्द को स्वतंत्र अस्तित्व वाला मान करके करो अर्थ या आशित अर्थ करो लेकिन नान्यत किंचन ये विजातीय वस्तुअतर का निषेधक होगा इससे विजातीय वस्तुअतर का निषेध करना इसलिए जरूरी है कि आत्मा का अद्वै तत्व सिद्ध होगा और आत्मा के अद्वै तत्व को सिद्ध करने के लिए जगत का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है लेकिन जगत प्रतीत हो रहा है तो जो न होते हुए प्रतीत हो उसे मृषा कहते हैं रस्सी में सर्प है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है तो न होते हुए प्रतीत हो रहा है वो है। मृष्या सुक्तिका में रजत न होते हुए प्रतीत हो रहा है तो मृषा है ऐसे जगत न होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है तो ये ज्ञापित होगा कि वो है, है। ये, इस वाक्या, वाक, ये वाक्यार्थ निकलने से ये अर्थ सूचित हुआ अब आनेन, आनेन अग्रे, यहां अग्रे पद के तथा आशित पद के वही अर्थ की आशंका की जा रही है उसको फिर बताएंगे कि ये आशंका उचित नहीं है पहले आशंका बताई जा रही है कि अनेक अग्रे जगत आत्मृत्वक्र न किंचित प्रयोजन आत्मा एक आसत नान्यत किंचन इवता अखंड सिद्धे इति आशंका निरस्ता ये जो आशंका थी यह निवृत्त होगी किससे अन आने आत्मा वा इदम एक अग्र आसीत तो इस वाक्य को जग आ, आत्मा के अद्वैत तत्व तथा जगत के मृषात्व तो, का सूचक मान्य से ये अन्य अर्थ निकलेगा जो अभी बताया न कि यह सूचित हुआ करके अर्थद्वय तो ये उपक्रम वाक्य इस अर्थद्वय का सूचक होने से इस सूत्र वाक्य में अग्रे पद दे करके जो ये कहा गया वो अग्रे की व्यर्थता प्रतीत हो रही है कि अग्रे जगत आत्ममात्र तो उक्तेर तो अग्रे का अर्थ है जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था यह बताने से न किंचित प्रयोजनम आत्मा एक एव आशीत तो ये जो उक्ति है इस उक्ति का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा अग्रे पद का ग्रहण करके जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था इस प्रकार का जो कथन है इस कथन का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा ये शंका होगी क्यों कहते इसलिए कि आत्मा एक तो इति अनेन वता अखंड रसत अनेकतावता तो सिद्धे तो अग्रे पद के बिना जो वाक्य होगा वो कैसा होगा आत्मा वा एक एव विकास नान्यत किंचन मिशत अग्रे पद को मात्र हटा देंगे अग्रे पद की निष्प्रयोजनता की शंका की जा रही है ना अग्रे पद का प्रयोग निष्प्रयोजन है तो अग्रे पद के बिना जो वाक्य होगा उससे भी यह अर्थ यदि सूचित होगा तो अग्रेपद व्यर्थ ही निकलेगा उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा टीकाकर यानी यही ये शंकाकार बता रहे हैं कि आत्मा वा इदम एक एव आसित नान्यत किंचन मिशत इतिवता एवं एवंकार व्यावर्तक है अग्रे का अग्रे पद न रहने पर भी केवल इतने वाक्य से ही अखंड भी सूचित हो रहा है की सिद्धि हो रही है अखंड का अर्थ है त्रिविध परिच्छेद राहित्य त्रिविध भेद राहित्य कहो या अखंड कहो ये दोनों पर्यावाचक शब्द होंगे इसकी सिद्धि हुई और इसलिए अग्रे पद निष्प्रयोजन है अग्रे पद के उक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है ये शंका यदि कोई करता है तो कहते इस शंका का भी निराकरण हुआ किससे तो अनिशंका निरस्ता ऐसा अनु करना तो और अन शब्द का अर्थ क्या बताया शब्द का अर्थ बताया था कि आत्मा वा इधम एक एव एवं किंचन नान्य किंचनिषे सूत्र वाक्य आत्मा के अद्वितीयत्व को तथा जगत के मृषात्व को सूचित कर रहा तो शब्द से वही अर्थ लेना कि इस वाक्य के द्वारा जगत का मृषात्व तथा आत्मा का अद्वैतत्व सूचित होने से ये जो शंका थी इसका निराकरण हुआ शंका निरस्ता कैसे निराकरण हुआ उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि हेतु बता रहे हैं कि जगन मृषात्व सूचन प्रयोजनत्वात् तो अग्रे शब्द प्रयोग का प्रयोजन है जगत में मृषात्व को सूचित करना यदि अग्रे पद का प्रयोग न करते तो जगत के मृषात्व की सूचना न होती तो जगत मृषात्व अन्यथा अनुपत्या अन्यथा का मतलब अग्रे पद के प्रयोग के बिना जगत मृषात्व की अनुपपत्ति होने से यह अर्थापत्ति प्रमाण हुआ स्रोत अर्थापत्ति से कहा जाएगा और इस इसलिए अग्रे पद सफल हो जाएगा तो जगन मृषात्व सूचन से जगत जगत में मिथ्यात्व को सूचित करना ही प्रयोजन होने के कारण खाली आत्मा को अद्वितीय मात्र नहीं बताना है त्रिवेद परिच्छेद रहित नहीं बताना है त्रिवेद परिच्छेद राहित्य आत्मा का जगत को मृषात्व बताए बिना जगत को मृषा बताए बिना अनुपपन्न है और वह जगत मृषात्व की सूचना अ्रे पद से होती है इसलिए अग्रे पद का प्रयोग निरर्थक है ये नहीं कह सकते ये ध्यान में आ ना न तो एवं अर्थभेदे भेदे यानी अभी तक की चर्चा के अनुसार यह निकला यदि अग्रे पद न होता तो केवल आत्मा का त्रिवेद परिच्छेद राहित्य रूप अखंड रसत्व ही सिद्ध होता एक रूपत्व ही सिद्ध होता अद्वैतत्व ही सिद्ध होता जगत मृषत्व को शिद्ध... जगत मृषत्व की सिद्धि न होती इसके लिए अग्रे पद है अब आगे कहते हैं कि नच एव अर्थ भेदे वाक्यभेद सब वाच्यम न च कान्वय वाच्य के साथ करिए इति नच नाच्यम तो एवं का अर्थ है आत्मा विक अग्र आसित नान्यत किंचन मिश्रत ये जो मूल का वाक्य है ये एक वाक्य है और इस एक वाक्य से ही यदि ये ये दो अर्थ सूचित हो रहे हैं कहेंगे वाक्य एक और उसके द्वारा सूचित अर्थ दो आत्मा का अद्वितीयत्व और जगत का मृषात्व तो एक वाक्य के दो अर्थ मानने पड़ेंगे फिर और दो अर्थ होंगे वाक्य के एक ही तो वाक्य भेद नाम का दोष आता है तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा और ये विचारकों ने सबसे बड़ा दोष माना है और श्रुति को तो आप लोग कहते हो निर्दोष है उसमें कोई दोष नहीं है और सबसे बड़ा दोष वाक्य भेद दोष है वह इस वाक्य में आएगा उपक्रम वाक्य में ही यदि अग्रे पद का प्रयोग करके दो अर्थ सूचित हो रहे हैं ये कहोगे तो इस प्रकार यदि कोई कहता है तो टीकाकार ने कहा कि थी नचवाच्यम ये सिद्धांति कहेंगे कि ऐसा आएस, नहीं कहना चाहिए यानी इस प्रकार वाक्यभेद नाम के दोष की शंका नहीं करनी चाहिए नान्यत किंचनिषद आत्मावा इधमग्रासित से ले, ले करके के नान्यत किंचनिषद तक वाक्य में क्यों नहीं कहना चाहिए इसमें हेतु बता रहे हैं टीकाकार संभावनार्थम अखंड जगत अनिर्वचनीयत्वस्य अनिर्वचनीयत्व जगत अखंड आत्म इति विशिष्ट वेशन उत्तवाद ये वाक्य है हेतुवाक्य इति नच वाच्य ये जो कहा गया पूर्व में सिद्धांत के द्वारा उस वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला यह वाक्य हुआ कि अखंडार्थम एवं का मतलब आत्मा अग्रे पद के बिना आत्मा का अखंड सिद्ध हो रहा है और अग्रे पद का प्रयोग करके कर जगत के मृषात्व को सूचित किया गया है तो जगत मृषत्व की सूचना ये प्रयोजन अग्रे पद का बताया गया था ना? अब ये कहते हैं जिस अर्थ की सिद्धि अग्रे पद के बिना आप बता रहे हो अखंड की सिद्धि उस अखंड की संभावना के लिए ही युक्ति होती है संभावना बताने वाली अर्थ की तो अखंड अर्थ संभावित हो यानी विजातीय भेद राहित्य भी सिद्ध हो जाए तब अखंड अर्थ अखंड तो सिद्ध होगा ना और विजातीय भेद नहीं है इसे स्पष्ट करने के लिए अग्रे शब्द है वो दृष्टांत बनेगा कैसे दृष्टांत बनेगा अग्रे शब्द के का अर्थ इसे आगे टीका कर, कर रहे हैं कि अखंडत्व संभावनार्थम अखंडसभावना जगत अ निर्वचनीय जगत इति विशिष्ट विशिष्ट अखंडात्मि विशिष्ट विशिष्टेण तो विशिष्ट रूप से कहा गया है कि जगत आत्मा ही था इदम शब्द का जगत यह जगत आत्मा ही था जगत की आत्मरूपता तब सिद्ध हो सकती है का में प्रतिमान रजत का सुक्तिकात्व तब निश्चित हो सकता है जब रजत मृषा हो रजतत्वन रूपे रजत सत्य रह करके सुक्ति का रूप नहीं हो सकता सर्पत्व रूपेण सर्प सत्य रह करके रज्जुरूप सिद्ध नहीं हो सकता सर्प को रज सिद्ध करना है यदि तो जरूरी है उसका तो बताना सुक्ति का रूपत्व यदि बताना है चांदी में तो जरूरी है सुक्तिका में प्रतीयमान चांदी में मृषात्व को सिद्ध करना तो ये मृषात्व की सिद्धि संभावना अग्रे पद से होती है अग्रे पद का प्रयोग करने से एक युक्ति ज्ञापित होती है ये कह रहे हैं टीकाकार की विशिष्ट रूपेण ना का अर्थ हुआ जगत विशिष्ट रूपेण ये जो ये कहा, कहा गया तो ईदम जगत अखंड आत्म ये जो कहा गया विशिष्ट रूप से वो किस लिए कहा गया जगत के अनिर्वचनीयत्व को स्वीकार करके मान करके जगत मृषा है यह मान करके ऐसा कहा जा सकता है और उस जगत मृषात्व की संभावना सिद्धि हो तब अखंड सिद्ध हो सकता है क्योंकि विशेषण के बिना विशिष्ट अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता ना तो, तो ये कहा कि अखंड संभावना अर्थम तो अखंडत्व यानी त्रिविध भेद राहित्य की सिद्धि के लिए ही संभावना की सिद्धि के लिए ही जगत अनिर्वचनीय विशिष्ट रूपेण उक्तत्वात् जगत अनिर्वचनीयत्व का अन्वय करना विशिष्ट रूपेण उक्तत्वात् के साथ जगत अनिर्वचनीयत्व उक्तत्वात् न रूपेण तो विशिष्ट रूपेण उत्तवाद जगत आत्मसित ये है विशिष्ट रूप से जगत का अनिर्वचनीयत्वक तो का फिर तो ये वाक्य विशेषण का ज्ञापक हुआ विशिष्ट में तो दो होते हैं ना एक विशेष्य होता है एक विशेष विशेषण होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसको वैशिष्ट कहते हैं तीन होता तीन अर्थ होते हैं विशेषण विशेष्य और आपस में दोनों का संबंध वैशिष्ट तो फिर सविशेष ज्ञान होगा इसलिए आगे कहते हैं कि विशेषण अर्थात सिद्धे सोमेन यजेत इव तो विशेषण रूप अर्थ का ज्ञापन करने के लिए अलग वाक्य की जरूरत नहीं है वह अर्थात सिद्ध हो जाता है कौन विशेषण रूप अर्थ ये जगत का अनिर्वचनीयत्व रूप जो अर्थ है इस ये है विशेषण और इस विशेषण की उपपत्ति के लिए ज्ञान के लिए आवश्यकता स्वतंत्र वाक्य की प्रमाण की नहीं है वह अर्थात सिद्ध हो जाता है इसके लिए अलग शब्द प्रमाण का व्यापार की आवश्यकता नहीं है अर्थापत्ति प्रमाण से ही सिद्ध होता है इसे कहते हैं कि अर्थात अर्थात नंबर में का अर्थ कर दिया विशिष्ट अन्यथा अनुपत्या अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ ही होता है अर्थापत्ति प्रमाण तो विशेषण के बिना विशिष्ट की सिद्धि नहीं होती है ना तो यहां पर विशे, ये विशिष्ट रूप से कहा गया अर्थ है जगत अनिर्वचनीयत्व रूप विशेषण से युक्त आत्मा का अखंडत्व अर्थ बताया गया तो जगत अनिर्वचनीयत्व का कथन करने के लिए अलग से वाक्य को स्वतंत्र व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है वह विशिष्ट की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही सिद्ध होता है इसे दिखाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि जैसे मीमांसा में सोमेन यजेत इत्यत्र इव, इव शब्द का अर्थ दृष्टांत यथा तो यथा सोमेन यजेत इत्यत्र तो सोमेन ये जेत तो यहां पर ये सोमेन धात्वर्थ रूप याग का विशेषण है येजेत जे तक अर्थ है यागम कुरियात येजेत जे तका निकलेगा यागम कुरियात या यागेन इष्टम भावयेत यागम कुरिया को इष्ट प्राप्ति के लिए इष्ट प्राप्ति यागम कुरिया कोई से कहा जाता है यागेन इष्टम भावेत भावे का होता है संपादयत तो केवल ये जेत इस एक पद का अर्थ निकलता है यागे न इतम भाव भावे का अर्थ है तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लो याग से तो कहा याग तो बहुत सारे हैं तो कौन से याग से हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर पाएंगे तो उसके लिए फिर याग का विशेषण हुआ सोमेना तो सोमेना ये विशेषण हो जाएगा तो इसको बताने के लिए वाक्य तो एक ही है ना ये सोमे न ये जेत तो ये सोमरूप विशेषण को बताने के लिए इस वाक्य को अलग से व्यापारांतर करने की जरूरत नहीं है सीधा इसका अर्थ निकलेगा कि सोम नाम का एक द्रव्य है और उस द्रव्य का प्रयोग जिस याग में किया जाता है उस याग से अपने इष्ट को संपादित कर लो ये आगे बता रहे हैं टिप्पणी में टिप्पणी कि की सोमो नाम द्रव्यम भवती सोम नाम का एक द्रव्य है सोमलता से सोमलता का अभिसव करके निकाला हुआ जो रस उसे कहा जाता है सोम नाम का द्रव्य और यजेत उस हवि से याग करें और उसे इष्ट का संपाद, संपादन होगा याग के दो रूप माने गए ये द्रव्य और देवता तो यहाँ ये द्रव्य है ना याग का स्वरूप है का मतलब सोम यागे न इष्टम भावित ये अर्थ निकलेगा सोम याग उसका नाम पड़ जाएगा द्रव्य को लेकर के तो यहाँ पर आलक से टिप्पणी में ही आगे है कि इति इत्तेवम विशेषण बोधने वाक्यस्य से पृथक व्यापारम अंतरेण तो यहां जैसे सोम रूपी विशेषण का ज्ञापन करने के लिए वाक्य को अलग से व्यापार नहीं करना पड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ा तो पृथक व्यापार के बिना सोम जैसा विशेषण बन गया याग का ऐसे यहां ये जो जगत अनिर्वचनीय तो कहो या तो कहो तो जगत मृषात्व का ज्ञापन करने के लिए वाक्य को अलग से व्यापार करने की जरूरत नहीं होगी तो जहां पर एक ही वाक्य के द्वारा ज्ञापित होने वाले दो अर्थ के लिए वाक्य को अलग अलग व्यापार करना पड़ता हो अर्थ ज्ञापन में वहां वाक्य भेद नाम का दोष आता है यहां पर तो अर्थ अर्थद्वय सूचित हो रहे हैं एक जगत का मृषात्व और दूसरा अखंड एकरसत्व लेकिन यहां अखंड एक रसत्व ज्ञापन में ही वाक्य का व्यापार है और अखंड एक रसत्व की संभावना के लिए विशेषण भूत जगत मृषात्व का ज्ञापन करने के लिए ये आत्मा वा इदम एक एवं अग्रासित नान्यत किंचन मिषत को व्यापारांतर करने की जरूरत नहीं है व्यापारांतर के बिना ही यह विशेषण रूप अर्थ जगत मृषात्वात्मक निश्चित होने से क्या हो रहा है वाक्य भेद नामक दोष नहीं आ रहा है इसलिए वाक्यभेद की शंका नहीं की जा सकती ये ध्यान में आया ना आगे है अत्र अर्थद्वस्या इति अंत आवसथात्री जागृदादे स्वप्न स उक्वा सैतमे पुरूष ब्रह्म ततमश्य परिच्छेद वक्षति कहते हैं यहां पर याने वाक्य में आत्मशब्दो त्रिविधपरचेदराहक्षखंडक्य आत्मा वा एक एव इदमेकग्रसित न्यतचन मिषत इसक्रम्य में आ, आत्मा का अखंड एक रसत्व और जगत का मृषात्व रूप अर्थद्वय सूचित होने से ही उपक्रम में और उपसार में एक अर्थत्व होता है ना ये एक प्रमाण माना जाता है तात्पर्य निर्धारक इसलिए उपसंहार में श्रुति को बताना पड़ा कि तस्त्र आवस्था का अर्थ है अवस्था तो तस् आत्मन आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं वो कौन जागृत स्वप्न सुसुप्ति और इन तीनों को भी कहा गया त्रय स्वप्ना ये भी स्वप्न के तरह स्वप्न ही है तो इति जाग्रदादेहे स्वप्न तो जागृत आदि में यानी स्वप्न तो स्वप्न ही हैं जागृत और आदि शब्द से लीजिए सुसुप्ति इन्हें भी स्वप्नत्व इनमें भी स्वप्नत्व कह करके उपसंहार में बताया जाएगा कि ये तीनों अवस्थाएं मृषा हैं जीवात्मा की उपाधिभूत आत्मा में जीवत्व की उपाधिभूत ये तीनों अवस्थाएं मृषा हैं इसलिए ये जो अवस्थी हैं जीव वो भी मृषा है अवस्था ही मृषा है तो जीव भाव भी मृषा है मिथ्या है तो स्वप्न मृषा उक्त स एतम एव पुरुष ब्रह्म तत्म अश्यत तो स अपने आप को इन अवस्था अवस्थात्र से रहित अनुभव करने वाला वो है शोधित तमर्थ साक्षी तत्वशी वाक्यांतर्गत जो तुम पदार्थ हैं वाचार्थ तो जीव है वो जीव हो जाएगा अवस्था अवस्थात्रय से विशिष्ट और अवस्थात्रय से अपने आप को अलग अवस्थात्रय का साक्षी समझने वाला वो है त्वम पद का लक्षार्थ उसे कहा जाता है शोधित तोमर्थ अरे जो शोधित तोमर्थ हैं उसे यहां पर स एतम एवं पुरुषम इस वाक्यस्त स शब्द से लीजिए और एतम एवं पुरुषम शब्द से लीजिए ये जो ब्रह्म है अखंडैकर उपक्रम में जिसे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड आत्मा कहा गया पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि भाष्य में प्रयुक्त शब्दों से उपलक्षित जो चैतन्य ने शोधित तदर्थ उसे यहां पर एतम एव पुरुषम ब्रह्म शब्द से लेना ठीक है तो शोधित तो तदर्थ हुआ एतम एव पुरुषम ब्रह्म शब्द से या एतम एव पुरुषम शब्द से तो सोमर्थ शोधित तम अर्थ और ब्रह्म तमम तत, ब्रह्म शब्द से लेना शोधित तद को और अपश्यत अपश्यत का अर्थ है अनुभव किया जाना देखा और यह देखना है जैसे घटादि को देखता है देवदत्तादी प्रमाता अनात्म पदार्थ का ज्ञाता ज्ञे से अलग रह करके ऐसा नहीं अभी अपितु तो आत्मना मैं के रूप से उस अधिकारी ने आत्मा को जाना यानी अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में ब्रह्म को जाना, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा तो स एतम एवं पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत आत्मशब्दोक्तम आत्मा यानी उपक्रम में आत्मा शब्द के द्वारा बताया गया जो तत तम तत्तम है तत्तमत्व का अर्थ है अखंड तत्तम में तम प्रत्यय है पहले तत शब्द बना तनु विस्तारे धातु से निष्ठा प्रत्यय त तो होकर के तत् बनता है तम तत्तम और फिर इस ततम शब्द से का अर्थ निकलेगा विस्तृतम केवल तत्म का अर्थ विस्तृतम विस्तृतम का ही दूसरा नाम निकलेगा व्यापक विस्तृत है का मतलब व्यापक है उसका खूब विस्तार है जिसका तो व्यापकों में भी सापेक्ष व्यापक होता है जल व्यापक है पृथ्वी की अपेक्षा उसे तत्म कहा जाएगा जल को लेकिन अग्नि की अपेक्षा से देखते हैं तो वो तत्म नहीं होगा आकाश पूर्ववर्ती चार भूतों की अपेक्षा से तत्म है माया के अपेक्षा से तो परिचिन नहीं होगा और माया आकाश आदि की अपेक्षा अपरिछिन्न होने पर भी तत्म होने पर भी माया सहित माइक सारा जगत ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है ना से अमृत देवी मंत्र बताता है कि 75 प्रतिशत तो ब्रह्म का अंश माया से अछूता ही है माया तथा तो माया के कार्यभूत जगत से सारा जो ब्रह्मांड जितने भी प्रतीत हो रहे हैं ब्रह्मांड वो सब के सब ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है वन फोर्थ में है और बाकी जो हैं पचहत्तर प्रतिशत अंश ब्रह्म का माया से भी असंस्पृष्ट औसं, है का अर्थ निकला माया भी सापेक्ष व्यापक है आकाश आदि की अपेक्षा व्यापक है लेकिन ब्रह्म के दृष्टि से यही माया अव्यक्त है न कठोपनिषद में और अव्यक्ता पुरुष पर, पर शब्द का अर्थ व्यापक भी है न वही ततम शब्द से कहा जा रहा है और पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सपरागति से बताया गया कि पुरुष से व्यापक दूसरा कोई नहीं है तो ततम अपश्यत और इसलिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया किसके लिए ब्रह्म के लिए तततम ब्रह्म अश्यत का अर्थ निकलेगा व्यापक ब्रह्म को जाना बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं